शिवानंद स्मृति संग्रह स्मृति पट पर लिखित श्री श्री महापुरुष महाराज की बात अहेतुकी कृपाधन्या चारुशिला देवी उन्नीस सौ अट्ठाईस ईस्वी फरवरी मास स्वामी परमानंद जी देश लौट आए हैं उद्देश्य है परम पूज्यपाद महापुरुष महाराज का दर्शन और युगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिष्ठित पवित्र बेलूर मठ में निवास उससे पहले 1926 सौ में श्री रामकृष्ण संघ के प्रथम महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वे वेलूर मठ आए थे उस महासम्मेलन के सभापति थे स्वामी शिवानंद जी महाराज उन्हें की विशेष इच्छा से स्वामी परमानंद जी के सभापति का भाषण पढ़ा था उस सारभित अभिभाषण में सभापति महोदय ने संवेद सन्यासियों और भक्त स्त्री पुरुषों को श्री रामकृष्ण के संतान कहकर संबोधित किया इस बार स्वामी परमानंद जी विशेष रूप से अमेरिका के क्रमशःवर्धनशील दो विशिष्ट केंद्रों के कार्य में सहायक रूप से एक सहकर्मी को ले जाने के लिए आए हैं देखते देखते मार्च मास भीत दिया परमानंद जी ने निश्चय किया कि इस बार अपने कार्य में सहायता लेने के लिए वे मुझे ले जाएंगे हम लोग उन दिनों ढाका में रहते थे पासपोर्ट आदि के लिए मुझे तुरंत कलकत्ते आना पड़ा प्रातः कलकत्ते पहुंचकर स्नान करके मैं बेलूर मठ पहुंची परमानंद जी ने हमें देखकर पूछा महापुरुष महाराज को प्रणाम कर आई हो न कहने पर वे असंतुष्ट हुए उन्होंने कहा जाओ पहले उन्हें प्रणाम कर आओ महापुरुष जी मठ और मिशन के महान अध्यक्ष हैं मैं डरते हुए जाकर उनके कमरे के दरवाजे पर अनुमति की प्रतीक्षा के लिए खड़ी हो गई बहुत शीघ्र अनुमति मिल गई उनके सेवक स्वामी अपूर्वानंद जी महाराज अर्थात शंकर महाराज नाम से भी वे परिचित हैं ने मुझे बुलाया आइए। सिर झुकाए मैंने जाकर प्रणाम किया शरीर और मन एकदम शांत हो गए उठकर बैठते ही मैंने देखा उनके चेहरे से प्रसन्नता झलक रही है हंसते हुए उन्होंने पूछा क्या तुम अमेरिका जा रही हो मेरा हृदय काँप उठा डरते हुए कहा जी हाँ पासपोर्ट आदि लेने की चेष्टा हो रही है हंसते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया जाओ जाओ तुमसे ठाकुर के अनेक काम होंगे वे परमानंद जी के पुत्र के भी अधिक प्यार करते थे अतः स्वामी परमानंद जी ने मुझे चुना है इसी से महापुरुष महाराज के अजस्त्र आशीर्वाद मैं पा सके हूँ अपना प्रसन्न तथा स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देकर उन्होंने केवल मेरा भय ही दूर नहीं कर दिया बल्कि अपूर्व बल और भरोसा देकर मेरा हृदय भर दिया उनके भीतर से ही मानो मैंने श्री रामकृष्ण देव का आशीर्वाद पाया प्रणाम कर लौट आते ही परमानंद जी महाराज ने हंसकर कहा देखा ना कैसा माता के समान बर्ताव है और तुम डर रही थी महापुरुष महाराज का मेरा यह प्रथम दर्शन था अमेरिका यात्रा के पहले मठ में जाकर प्रणाम न कर सकने पर भी उनके उद्देश्य से मैंने प्रणाम किया था उनके आशीर्वाणी के प्रकाश में मेरा अंतर भर गया था इसके बाद उस देश में पहुंचकर प्रायः प्रत्येक सप्ताह में वहाँ की खबर देकर उन्हें चिट्ठी लिखती थी उन्होंने कहा था परमानंद को समय नहीं मिलता है तुम जाकर प्रत्येक सप्ताह वहाँ का समाचार पत्र द्वारा भेजना उत्तर भी शीघ्र ही मिल जाता था अनेक आशीर्वाद साहस और बल ढोकर लाते थे वे महामूल्यवान पत्र आज याद आती है कि सुख दुख में इस जीवन संध्या के समय उन पत्रों ने मुझे आश्रय अमृत से भर रखा है उसके बाद ढाई वर्ष बीत गए बोस्टन में निवास रहा 1930 सौ ईस्वी दिसंबर मास स्वामी परमानंद जी अत्यंत अस्वस्थ हो गए इस पर समाचार आया कि महापुरुष महाराज की भी अवस्था संकटापन्न है एकदम जीवन भरण समस्या है बोस्टन में हम सभी उद्विग्न थे केवल ग्राम का आदान प्रदान प्रतिदिन चल रहा था इधर एक नई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी मैं वहाँ छः महीने के लिए विजिटर के रूप में गई थी उस समय तो भी बढ़ाकर तीन साल किया गया स्वामी परमानंद जी के प्रभाव और प्रचेष्टा से वैसा संभव हुआ था किंतु जब वैसा नहीं चल सकेगा निश्चय हुआ कि मैं देश लौटकर अपना स्टेटस बदल कर लौट आऊँगा परमानंद जी ने सारे कागज पत्र मेरे साथ दे दिए बोस्टन केंद्र की कुछ भक्त महिलाओं ने कलकत्ते के कान सुके सुट जनरल के पास प्रार्थना जताई कि परमानंद स्वामी बहुत अस्वस्थ हैं मुझे शीघ्र और जाना आवश्यक है बिना विलम्ब उसकी सारी व्यवस्था कर दी जाए एक इटालियन जहाज द्वारा लगभग तीन सप्ताह बाद मैं ने, नेपल्स आई वहां से स्वदेश के जहाज़ द्वारा बम्बई पहुंची उदनी महापुरुष महाराज ने बंबई आश्रम को तार और पत्र भेजे मैं अकेली आ रही हूँ मुझे कोई जाकर जहाज से उतार लाए रहने का प्रबंध कर दिया जाए और ट्रेन में चढ़ा देने की व्यवस्था भी हो ठीक मानो माता के समान बल्कि माता से भी अधिक इधर मैं सोच रही थी कि इस अनजान बंबई शहर में उतर कर कहाँ जाऊंगी कोई स्वामी जी याद आए जहाज जेटी में आरू का सभी के मित्र बांधव आए थे किंतु गेरवा वस्त्र नहीं दिखाई पड़ा मैं मन में ठाकुर को पुकार रही थी इतने में दक्षिण देश के एक सज्जन ने दौड़ते हुए आकर कहा सिस्टर दे आर आर स्वामी एट द कस्टम हाउस दे हैव टेकन चार्ज ऑफ योर लगेज बहन कस्टम हाउस में स्वामी जी लोग बैठे हैं उन लोगों ने आपके इसबाब को लेने का प्रबंध कर लिया है मेरी छाती पर से मानो भारी पत्थर उतर गए समझ में आया कि किस किसके स्नेह के प्रभाव और दूरदृष्टि से इतना संभव हुआ है इच्छा हो रही थी कि वह वहीं बैठ जाऊं और आंसू बहाते हुए हृदय की भक्ति जताऊं कृतज्ञता और आनंद से मेरा अंतर भर गया स्वामी लोगों में कोई मुझे पहचानते नहीं थे तो भी मठाध्यक्ष के आदेश और चिट्ठी पत्रों तथा तार के माध्यम से परिचय हो ही गया था मुझे देखते ही स्वामी सम्बुद्धानंद जी ने परिहास करते हुए कहा, कहा हमारे लिए तो महाराज इतने उद्विग्न नहीं होते एक भक्त के मकान में, में मेरे रहने का प्रबंध हुआ दो दिन बाद बम्बई से मैं कलकत्ते के लिए रवाना हुई कब मठ में जाकर श्री श्री महापुरुष महाराज के चरणों पर सिर रखूंगी? यही सोच रही थी कलकत्ता पहुंचकर स्नान करके मैं मठ में आई जाकर देखा कि एक कर्मचारी मठ भवन की सीढ़ी के सामने पहरा दे रहे हैं डॉक्टर का निषेध है कि आज कोई भी महापुरुष जी से भेंट नहीं कर सकेगा मेरे साथी ने कहा तुम परिचय दे दो ना तुम्हें जाने देगा मैंने सोचा क्या प्रयोजन है कल फिर आऊँगी उस दिन युगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि थी, थी भीड़ क्रमशः बढ़ रही थी हम लोग मठ के पीछे नए खरीदे हुए भवन को गंगा ओर की सीढ़ी पर जाकर बैठे ही थे कि इतने ही में एक ब्रह्मचारी ने दौड़ आकर समाचार दिया महापुरुष महाराज ने आपको बुलाया है मैं जान गई कि उनका अज्ञात कुछ भी नहीं है डरते हुए जाकर देखा कि दुमंजिले के बरामदे में एक कुर्सी पर वे बैठे हुए हैं ठीक एक बच्चे की तरह पैर से पास एक कुशल कुशन पड़ा है मेरे प्रणाम करते ही उन्होंने कहा पहले बताओ परमानंद कैसा है सब सुनकर उन्होंने फिर से कहा अब क्या करोगी बताओ वहाँ से जो कागज पत्र लौट जाने के लिए साथ में दिए थे और शीघ्र लौट आने के लिए कहा था वह सब बताने पर उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम इसी देश में आनंद आश्रम बनाओ सभी लोग तो उतनी दूर नहीं जा सकते अनेक लड़कियां तुम्हारे आश्रम में आकर धन्य हो जाएंगी परमानंद को मेरी बात लिख दो मैंने घर आकर बोस्टन में केवल कर दिया वहाँ से उत्तर आया कि श्री महापुरुष महाराज की बात पर दूसरी बात नहीं चल सकती वे भी सुनकर प्रसन्न हुए आनंद प्रकट करते करने लगे और अनेक आशीर्वाद दिए उन्होंने परमानंद जी को लिख देने के लिए कहा और उन्हें भी आशीर्वाद बताया धीरे धीरे आनंद आश्रम का श्री गणेश हुआ महापुरुष जी की इच्छा और आशीर्वाद से यह नारी कल्याण संस्था स्थापित हुई ढाका में एक बड़े आदमी का एक बगीचे वाला खाली मकान नाम मात्र किराए पर मिल गया उस मकान में 1931 सौ 20 फरवरी को श्री ठाकुर की शुभ जन्मतिथि के दिन भारत में प्रथम आनंद आश्रम स्थापित हुआ महापुरुष महाराज ने लिखा मेरे हृदय का आशीर्वाद और शुभेच्छा है ही ठाकुर मां और स्वामी जी का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर बरस रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है उन लोगों को शुभ इच्छा से तुम्हारा मार्ग सुगम होगा और सभी विघ्न बाधा टल जाएगी उस आशीर्वाद और शुभ इच्छा को सिर पर धारण किए भारत में आनंद आश्रम का जन्म हुआ यदि कोई महापुरुष महाराज से पूछता महाराज अपनी लड़की या बहनों का शिक्षा के लिए किसी अच्छी संस्था में देना चाहता हूँ तुरंत उनसे उत्तर आता आनंद आश्रम में भेज दो इतने स्नेह और आशीर्वाद के बल पर ही आनंद आश्रम आज भी खड़ा है अनेक आपत्ति विपत्ति आंधी धुंध आए आए किस किंतु किसी से इसका ध्वस्त नहीं हुआ प्रत्येक सप्ताह में मेरा पत्र न मिलने पर वे उद्विग्न होकर चिट्ठी भेज देते थे तुम्हारी चिट्ठी न पाकर मैं बहुत चिंतित हूं। तुम कैसी हो चिट्ठी पाते ही उत्तर देना प्रत्येक वार्षिकोत्सव में पहले उनके उनके आशीर्वाणी पढ़ी जाती थी उन्नीस सौ ईस्वी के वार्षिकोत्सव में केवल इतना कहा गया कि प्रत्येक वर्ष बेलूर मठ के अध्यक्ष महाराज का आशीर्वाद सिर पर धारण कर सभा का कार्यारम्भ होता था किंतु इस बार वे बहुत ही अस्वस्थ हैं बात नहीं कर सकते तो भी मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपनी आशीर्वादी और शुभेच्छा पहले की तरह भेजी है इतने में ही तार आया कि मैं महासमाधि कि वे महासमाधि में लीन हो गए हैं अधिक अस्वस्थता का समाचार सुनकर कुछ सप्ताह पहले मैं मठ में गई थी दर्शन करने गई थी तो देखा कि अपना शरीर मानो उन्होंने छोड़ दिया है बात भी नहीं करते मैं उनके तख्त के पास बैठ गई मैं रुलाई नहीं रोक सकती थी उधर उन्होंने बाएं हाथ के इशारे से मुझे उठ खड़े होने के लिए कहा मैंने नहीं देखा विजय महाराज अर्थात स्वामी गंगेशानंद जी के कहने पर मुझे चेत आया महाराज ने आपको खड़े होने के लिए कहा है मेरे झट खड़े होते ही अपने नेत्रों की प्रसन्न दृष्टि से ही मानो उन्होंने मेरे समस्त दुख कष्टों को पोछ डाला कितनी अभय मुझे सुनाई वे सब चिर दिन के लिए मेरे हृदय में अंकित हो गई बाहर निकल आना कठिन हो रहा था पैर चल नहीं रहे थे विजय महाराज ने धीरे धीरे कहा और न ठहरिएगा डॉक्टर ने मना किया है दरवाजे से निकल आकर देखा कि वे मुंह घुमाकर मेरी ओर देख रहे हैं वही स्नेह है में दृष्टि और वही वराभय भय मूर्ति थी इससे पहले मैं एक दिन मठ पहुंची देखा तखत पर महापुरुष जी बैठे हैं चेहरा उज्जवल लाल है भक्तगण खड़े हैं लोगों से कमरा भरा है अवाक होकर मैं देखती रही एकाएक वे कहने लगे मैं तो शरीर नहीं हूँ शरीर के रोग या विनाश से मेरा रोग या विनाश नहीं होता और भी कुछ कहा था या नहीं याद नहीं कर सकती सारा घर मानो एक अपूर्व आवेश से भर गया था मैं थर थर हुई बैठ गई भक्त लोग संभवतः स्थानों की तरह खड़े थे देखा महाराज समाधि में डूब गए अपूर्व ज्योतिर्मय मूर्ति अलौकिक हंसी से मुखमंडल उद्भासित था मैं तथा भक्त लोग सभी चुपचाप खड़े रहे सेवकों में एक ने इशारा किया कि सब लोग एक करके निकल जाएं महापुरुष जी एकदम ठाकुर में हो गए थे अपनी कोई पृथक सत्ता ही नहीं थी अपने पालतू कुत्ते को दिखाकर वे हंसते हुए कहते यह यहाँ का कुत्ता है और यह अपने को दिखाकर ठाकुर का कुत्ता है अनेक बातें याद आती है मन उनका अंत ही नहीं है आज लिखने के लिए बैठकर उस अतीत के आनंद में डूब गई हूँ सभी कुछ स्मृति में गुथा हुआ है कभी कुछ लिख नहीं रखा था ढाका में जब सब छोड़ छाड़कर कर मैं यहाँ चली आई तब परम अमूल्य संपद उनकी चिट्ठियों को मैं यहाँ चली आई तब परम अमूल्य संपद उनकी चिट्ठियों को मैं साथ नहीं ला सकी वाह्य दृष्टि से कुछ भी नहीं रह गया किंतु अनुभव होता है कि उन्होंने मेरे अंतकरण को अपने अलौकिक स्नेह प्रेम से भर रखा है वे अद्भुत दृश्य थे वे अदृश्य में रहकर भी सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं साहस दे रहे हैं प्रतिक्षण साथ साथ रह रहे हैं और अवसन चित्त को अवसन्य चित्त को माता के समान स्नेह से सरस कर रहे हैं वे गुरु रूप में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में हाथ पकड़कर लिए चल रहे हैं सदैव भी उनकी वाली स्मरण आती है वे महासमाधि में मग्न हैं और विश्व के कल्याण के लिए उनकी बराभारी सदा भक्त हृदय में बल का संचार कर रही है जय गुरु महाराज की